माँ की बातें स्वामी अरूपानंद उद्बोधन कलकत्ता मंत्र लेने से एक दिन पूर्व मैंने माँ से कहा माँ मैं मंत्र लूंगा माँ ने कहा तुमने अब तक मंत्र नहीं लिया है मेरे ना कहने पर वे बोली मैंने तो सोचा था कि तुम शायद मंत्र ले चुके हो मंत्र दीक्षा के बाद आशीर्वाद देते हुए बोली भगवान के मंत्र का जप करके तुम्हारा देह मन शुद्ध हो मैं उंगली से मंत्र जपने की क्या आवश्यकता है क्या मन ही मन जप करने से नहीं होगा माँ भगवान ने उंगली दी है अतः उसके द्वारा मंत्र जप करके उसकी सार्थकता सिद्ध करनी चाहिए पच्चीस सितंबर, उन्नीस सौ दस उद्बोधन ठाकुर घर मैं माँ यदि ईश्वर कहकर कोई है तो संसार में इतना दुख कष्ट क्यों है वे क्या यह सब देखते नहीं हैं इन सबको दूर करने की क्या उनकी क्षमता नहीं है माँ सृष्टि ही सुख दुखमय है दुख नहीं रहने से क्या सुख समझ में आता है और सबका सुखी होना भला कैसे संभव हो सीता ने राम से कहा था तुम सबका दुख कष्ट दूर क्यों नहीं कर देते राज्य की जितनी प्रजा है सबको सुखी बना दो तुम तो इच्छा मात्र से यह कर सकते हो राम ने कहा सभी क्या एक साथ सुखी हो सकते हैं क्यों नहीं तुम्हारी इच्छा होने से ही हो सकता है जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह राज्य भंडार से दिला दो अच्छा तुम्हारे कहे अनुसार ही होगा तब राम ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा जाओ राज्य में सभी को जता दो कि जिसको जो अभाव हो वह इच्छानुसार राज्य भंडार से पा ले सभी ने समाचार पा आकर अपने अपने दुख कष्ट जताए राज्य कोष जनता के लिए खोल दिया गया सभी आनंद से दिन बिताने लगे राम की ऐसी माया कि जिस प्रासाद में राम सीता रहते थे उसकी छत से पानी चूने लगा उसकी मरम्मत करवाने राम ने लोगों को बुलवाने भेजा पर लोग कहाँ राज्य में कोई कुली मजदूर नहीं रह गया था कुली मिस्त्री बढ़ई आदि के अभाव से लोगों के घर दरवाजे सब नष्ट होते जा रहे थे और सारा काम काज ठप्प हो गया था तब निरपाय हो सीता ने राम से कहा छत के चूने से यह भीगने का कष्ट अब सहा नहीं जाता पहले जैसा था तुम वैसा ही कर दो उससे फिर कुली मजदूर सब मिलेंगे मुझे मालूम हो गया कि सभी का एक साथ सुखी होना संभव नहीं है राम ने कहा तथास्तु और देखते ही देखते सब यथावत हो गए कुली मजदूर मिस्त्री सब मिलने लगे सीता ने कहा प्रभो यह सृष्टि तुम्हारी अद्भुत लीला है कोई सदा सर्वदा के लिए दुखी नहीं होगा किसी के भी सभी जन्म दुख में नहीं कटेंगे जैसे कर्म होते हैं उनके अनुरूप ही फल मिलता है तथा उन्हीं के अनुसार अवसर प्राप्त होता है मैं क्या सब कर्म के अनुसार ही होता है माँ कर्म नहीं तो और क्या है देखते नहीं मेहतर विष्ठा का भार होता है मैं यह अच्छे बुरे कर्म की प्रवृत्ति पहले कहाँ से आती है तुम कहोगे इस जन्म की प्रवृत्ति पूर्व जन्म से तथा पूर्व जन्म की उसके पूर्व जन्म से हुई है परंतु इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ माँ ईश्वर की इच्छा बिना कुछ भी नहीं होना कुछ भी संभव नहीं है उनकी इच्छा बिना तिनके का एक टुकड़ा भी नहीं हिल पाता जब जीव के सुदिन होते हैं तो वह ईश्वर के ध्यान चिंतन में प्रवृत्त होता है किंतु जब उसके बुरे दिन आते हैं तो वह कुप्रवृत्ति और कुसंस्कार में लिप्त होता है ईश्वर की जैसी इच्छा होती है समय पर वैसा ही सब होता है वे ही मनुष्य के भीतर से सब कार्य करते हैं नरेंद्र विवेकानंद में क्या क्षमता थी कि वह यह सब कार्य कर सकता वह यह सब करने में इसीलिए सफल हुआ कि ईश्वर ने उसके माध्यम से कार्य किया ठाकुर क्या करने वाले हैं या उनके द्वारा पहले से ही निश्चित है पर यदि कोई उस उनके प्रति सर्वतोभावन समर्पण करता है तो वे उसका सब कुछ ठीक कर देते हैं व्यक्ति को सब कुछ सहन करना चाहिए क्योंकि कर्म के अनुसार ही सब कुछ का निर्णय होता है फिर हमारे वर्तमान कर्मों के द्वारा पहले के किए गए कर्मों के फल को खंडित भी किया जा सकता है मैं क्या कर्म के द्वारा कर्म का खंडन हो सकता है माँ क्यों नहीं यदि तुम सत्कर्म करते हो तो उससे तुम्हारे पूर्व के पाप ताप कट जाएंगे ध्यान जप तथा ईश्वर चिंतन से पहले के संचित पाप कट जाते हैं मैंने सुना था कि मिर्जापुर स्ट्रीट में एक लड़के पर प्रेतात्मा का आवेश होता है उद्बोधन से कुछ लोग पिछले दिन उसे देखने गए थे उसी की बात उठी मैंने माँ से पूछा अच्छा माँ प्रेत शरीर में कितने दिनों तक रहना पड़ता है माँ उन्नत व्यक्तियों को छोड़ और सभी को एक वर्ष तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है इसके बाद उनके उद्देश्य से गया में पिंडदान अथवा महोत्सव आदि करने से वह प्रेत योनि से मुक्ति पा भगवान के पास जाता है अथवा अन्य लोकों में जाकर सुख दुख आदि का भोग करता है फिर समय आने पर उसका वासना के अनुरूप जन्म होता है कोई कोई वहीं से मुक्ति लाभ करते हैं परंतु यदि व्यक्ति ने इस जन्म में सत्कर्म किया हो तो प्रेत योनी में भी उसकी आध्यात्मिक चेतना पूरी तरह जाती नहीं माँ ने यहाँ पर वृंदावन के गोविंद जी के वैष्णव पुजारी प्रेत की बात कही मैं गया में पिंड देने से ही क्या जीव भगवान के पास जाता है माँ हाँ जाता है इस प्रसंग में मुझे एक घटना का स्मरण हो रहा है सन उन्नीस में उस समय माँ काशी में थी उनके लौटने से दो एक दिन पहले मैं पितरों को पिंडदान देने के लिए गया को रवाना हुआ यात्रा करने के समय मैंने माँ से कहा था माँ देखना जिससे उनकी सदगति हो जिस दिन मैंने गया में पिंडदान किया उसी दिन रात में माँ के भतीजे भूदेव ने जो माँ के साथ काशी में था स्वप्न देखा कि माँ पंचपात्र लेकर जब करने बैठी है और बहुत से लोग उनके चारों ओर आकर कह रहे हैं मेरा उद्धार कीजिए मेरा उद्धार कीजिए माँ पंचपात्र से शांति जल लेकर उनके शरीर पर छिड़क रही हैं और कह रही हैं जा तेरा उद्धार हो जा और वे सब आनंद से चले जा रहे हैं अंत में एक और व्यक्ति आया माँ ने कहा अब मुझसे नहीं होगा उसके बहुत प्रार्थना करने पर माँ उस पर भी कृपा की दूसरे दिन भूदेव ने माँ से स्वप्न की यह घटना कह सुनाई माँ ने सुनकर कहा था यह रा गया मैं पिंडदान करने गया है ना, इसीलिए इतने लोगों का उद्धार हुआ है सचमुच में गया में पितरों को पिंडदान करने के पश्चात मैंने भाभा में जिनका भी नाम मुझे याद हो आया प्रत्येक के नाम से पिंडदान किया था और सबके उद्धार की कामना की थी तब फिर साधन भजन की क्या आवश्यकता है माँ उनके पास से वह फिर अपनी कामना वासना के अनुसार पृथ्वी में आकर जन्म ग्रहण करता है यहाँ मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण कर कोई मुक्ति लाभ करता है तो कोई निम्न योनियों में जाता है सृष्टि एक चक्र के समान घूम रही है जिस जन्म में मन वासना शून्य होता है वही अंतिम जन्म है मैं तुमने यह जो कहा कि जीव भगवान के पास जाता है तो क्या उसे कोई आकर ले जाता है अथवा वह स्वयं ही जाता है माँ नहीं वह स्वयं ही जाता है सूक्ष्म शरीर तो वायु द्वारा निर्मित शरीर के समान है मैं जिन लोगों का गया में पिंडदान आदि नहीं होता उनकी क्या गति होती है माँ उनके वंश में जब तक कोई भाग्यवान पैदा होकर गया में पिंडदान नहीं करता अथवा और्धदैहिक क्रियादि नहीं करता तब तक उन्हें प्रेत योनी में रहना होता है मैं अच्छा ये जो भूत प्रेत हैं वे सब क्या शिव के सेवक भूत प्रेत हैं अथवा ये वे लोग हैं जो मर चुके हैं माँ नहीं ये लोग वे हैं जो मर चुके हैं शिव के सेवक भूत प्रेत अलग हैं व्यक्ति को बहुत सावधानी से चलना चाहिए प्रत्येक कर्म ही फल देता है किसी को कष्ट देना किसी के प्रति कटुवचन कहना अच्छा नहीं है मैं माँ नीम के पेड़ में आम नहीं फलता न ही आम के पेड़ में नीम फलता है प्रत्येक व्यक्ति अपने किए का फल पाता है माँ बेटा तुमने ठीक ही कहा समय होने पर ईश्वर फिस्वर कुछ नहीं रहता ज्ञान होने पर मनुष्य देखता है कि देवी देवता सभी माया है काल में सब प्रकट होते हैं और काल में ही विलीन हो जाते हैं